जय श्री राधा रसुधा निधि ग्रंथ की जय श्रीनताय गौर हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराभ रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राधारमण हरिगोविंद जय जय बुलृंदवरिलालि जय ओं नमो भगवती ओम जयत पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय व्यासो यस्यासि यमलगल्तम वग्मय ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् प्रेरणाया प्रवर्तितो हम बराकूपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस् वेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथान तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधाक्ष श्री पादान सह गणलताी विशाखातामलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरपाले जगप्रियतरौ करुणवत वंदे कृष्णपरिंदयुगुल दुर्शाम वक्षो विलसति यस्कीदृशा वक्षोजपुणीक्रतेसति स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलिशोणिमोपरीतनेस्तूरीका नीलिमा लहरी निर्व्याज लहरीज मतन्वते नारायण नमस्कृत्युन चरोतम दिवीं सरस्वती व्या ततो जयम वीरें वाचाकभ्य सिंधुभ्यु पत्ना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणा बराशे हे रूप दुर्गति जन दयावलोक हे भट्ट सुमती रघुनाथ दासजीव मे मे दया बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आज परमय दिन सोमवती अमर्षा जब जो श्री ज्योतिष चक्र में सूर्य और चंद्रमा कभी एक दिशा में आ जाते हैं परिक्रमा देते हुए अपने उस समय अमावस्या तिथि होती है अमावस्या तिथि के दिन सोमवार एक विशेष योग को उपस्थित करता है विशेष योग को उपस्थित करता है और इस योग की बड़ी महिमा का गायन किया गया इसमें दान पुण्य उनके बहुत फल अनंत फल की प्राप्ति होती है काल का अपना प्रभाव है काल भगवान की वो शक्ति है जो कि तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करती है और तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हुए कभी विशेष योग आता है तो गुण विशेष रूप से कहीं प्रभावशाली हो जाता है इसलिए गुण का जो प्रभाव है वो काल के प्रभाव से विशेष प्राप्त होता है इसलिए उस योग की अपनी विशेषता श्री युधिष्ठिर महाराज छत्तीस वर्ष तक महाभारत के बाद में राज्य किया इसके पहले भी प्रथम वनबास के बाद में भी उन्होंने राज्य किया फिर इसके बाद में अपने राज्य को हार गए हारने के बाद में जुआ में और फिर बारह वर्ष का इनको वनबास और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ उस एक वर्ष के अज्ञातवास के बाद में जब कृष्ण को दूध बना करके भेजा पान तो दुर्योधन नहीं माना और उसने राज्य को लौटाना नहीं चाहा तब लगभग चार वर्ष तक युद्ध का उद्यम और उसके लिए ट्रीटी होने लगी सारे जो राज्य हैं कौन राज कौन राजा किसके साथ में आएगा कौन किसके साथ में आएगा यह होने लगे और महाभारत का अंत में युद्ध हुआ अठारह दिन और अठारह दिन युद्ध होने के बाद में श्री दस दिन तक तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पांडव कहीं टिकी नहीं रहे जब तक भीष्म भीष्मिताम सेनापति रहे दस दिन तब तक तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे पांडव अब कहीं नहीं हारेंगे और कौरवों का कोई नुकसान नहीं हुआ भीष्म में रह के पराक्रम उनके सैन्य कौशल उसके आधार पर पूरा जो पल्ला था वो युद्ध का वो कौरवों के पक्ष में ही जैसे रहा परंतु तो जब भीष्म पिता मह दसवें दिन शरणसैया के ऊपर गिरे और उनके लिए शरण श्या की रचना की गई इसके बाद में टर्निंग पॉइंट आया और वो जो पूरा जो प्रकरण है वो प्रकरण बदलता रहा दस दिन तक का जो युद्ध था वो बिल्कुल धर्म और नियम के अनुसार हुआ फिर श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए जो करना था वो किया और उसमें जो नियम थे उन नियमों में युद्ध के नियमों में भी कहीं वायोलेशन जो है वो कहीं किसी तरह से किया गया और धीरे धीरे करके फिर कौरवों का भी नुकसान हुआ पांडवों का भी नुकसान हुआ और पांडव कौरवों के नुकसान होने में अंत में दुर्योधन को भीमसेन ने पराजित कर दिया मार दिया और श्री युधिष्ठ महाराज कुल मिलाकर के राज्य गद्दी के ऊपर बैठे दसवें दिन जब भीष्म कहीं गिरे तब दुर्योधन को अब चिंता हुई और दुर्योधन ने दसवें दिन संजय से पूछा कि किम कि पांडवा कौरवा क्या युद्ध की क्या स्थिति चल रही है दस दिन तक तो उसको कोई परवाही नहीं थी क्योंकि उसको वो निश्चिंत था धतराष्ट्र कि जब तक भीष्म में हैं तब तक कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है और मेरी सेना को कोई पराजित नहीं कर सकता है दसवें दिन उसको ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रता माम का पांडवा संजय तो ये उसको चिंता हुई और उसने दसवें दिन पूछा और दसवें दिन श्री संजय ने पहले दिन की जो घटना है वो पहले दिन की घटना बताई कि महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय अर्जुन ने इस तरह से विषाद योग को प्राप्त किया और विषाद योग को प्राप्त करके अर्जुन ने इस तरह से प्रश्न किया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उसने धनुष रख दिया और ये कहा कि न से मैं युद्ध नहीं करूंगा तब श्री कृष्ण ने उसको ये उपदेश दिया और उपदेश देते हुए ये कहीं सुनिश्चित किया स्थापित किया कि सर्वधर्मान पर जो शरणागति है उस शरणागति को ग्रहण कर निष्काम कर्मयोग करते हुए ज्ञान की दृष्टि कहीं अपना पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के द्वारा और आत्मा की नित्यता का स्थापन करके युद्ध के भय से मुक्त करने का प्रयास किया भगवत गीता के दूसरे अध्याय में और यह प्रयास किया कि आत्मा आज़र है अमर है आत्मा वो नायद्यमान शरीर शरीर के समाप्त होने पर वो नष्ट नहीं होती है और आत्मा की नित्यता के आधार पर उसने अर्जुन को युद्ध करने में प्रेरित किया इसके पहले उन्होंने कहीं कर्म के माध्यम से निष्काम कर्म और कर्तव्य बुद्धि के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को युद्ध में प्रत्युत करने का प्रयास किया पहला प्रयास था कर्तव्य बुद्धि के द्वारा कि हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जितवा वोक्ष से महिम और ऐसा जो युद्ध का अवसर है वो सुहृति जन ही कहीं प्राप्त करते हैं बड़े मुश्किल से जो भाग्यशाली जन है उनको ये युद्ध का अवसर प्राप्त होता है इतनी से भी काम नहीं चला अभी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो आत्मा की नित्यता का वर्णन किया और आत्मा की नित्यता का वर्णन करते हुए फिर कहीं ये कहने का तात्पर्य ये स्थापन किया कि तू होता कौन है युद्ध न करने वाला क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से सब बधे हुए हैं और उस प्रसंग में सांक्ष तत्व के द्वारा ज्ञान के द्वारा अर्जुन को कहीं प्रवृत्त कराने का प्रयास किया गया परंतु ज्ञान तब तक टिकेगा नहीं जब तक भक्ति नहीं होगी इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं उन्होंने भगवत गीता के चतुर्श्लोकी में गीता की चतुर्श्लोकी में विशेष रूप से ये कहा नौवें अध्याय में कि अहम सर्वस्व प्रभाव मत्त सर्व कि मैं सबका कारण हूं मुझसे ही सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं जो बुद्धिजन हैं वो मेरा ही निरंतर निरंतर विचार करते हैं वे परस्पर चर्चा करते हुए मेरे विषय में ही निरंतर निरंतर विचार करते हैं और उसमें ही प्रभुत्व होते हैं भक्ति का उपदेश दिया और भक्ति का उपदेश देते हुए भक्ति की महिमा स्थापित करके अंत में शरणागति उनका दशम अध्याय में जिस गुह भक्ति योग का निरूपण किया था कि ये जो मैंने उपदेश प्रदान किया है ये राजविद्या राजयोगम पवित्रम महिम उत्तमम ये राज विद्या है विद्याओं में राजा है ये योगों में राजा है ये परम पवित्र पवित्र है इस भक्ति योग का तू पालन कर और इसी को फिर अंत में निष्कर्ष रूप में अठारहवें अध्याय में ठाकुर ने निर्धारित किया कि करतुम ने मोहा करिश्य अवशोकता तू होता कौन है ये कहने वाला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा षय है तक तुझे अवश्य होकर के परवश होकर के भी इस कार्य को करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर सर्वभूतान हृदय जीव ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और वो सबको नचाने वाला है तो यदि मैं चाहता हूं कि युद्ध हो तो तू मना करने वाला कौन होता है इसलिए तू युद्ध के लिए मना मत कर ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य दिया ब्रह्म ब्रह्म प्रसन्न आत्मा भक्तिन जिसने सर्वत्र का दर्शन कर लिया है उसको इस बात का सोच नहीं होगा कि मेरा कर्म छूट रहा है और इस बात की उसको अभिलाषा भी नहीं होगी हाँ, मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा या धर्म मेरा छूटने पर मुझे नरक की प्राप्ति होगी ये भी उसको चिंता नहीं है क्योंकि मेरी आज्ञा से तू सर्वधान पढ़ित है कि मामेक शरणम भू जाओ ये शरणागति श्री भगवान ने निरूपण की इस ज्ञानोपदेश को सुनकर के जो भीष्म पर्व है उस भीष्म के इस ज्ञानोपदेश को सुनकर के धसराष्ट्र को बड़ा संतोष हुआ और उसने फिर यह देखा कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और अंत में जब युधिष्ठिर राज्य गद्दी के ऊपर बैठे युधिष्ठिर के हृदय में बड़ा क्लेश भी था श्री कृष्ण ने उनको पर्याप्त उपदेश भी दिया कि दादा भीष्म पिता मह ने जब ये उपदेश दिया उनके मन में ये क्लेश था कि हाय कृष्ण केवल मुंह देखी बात कह रहे हैं क्यारे मैंने सब युद्ध करवाया मैंने युद्ध करवाया मैंने अपने इन हाथों से इतना बा पाप किया है अपने गुरुजनों का वध किया है अपने बंधुओं का वध किया है और कृष्ण कह रहे हैं नहीं ईश्वर ने करवाया है, मेरी इच्छा से हुआ है तो ये केवल केवल मुंह पहुंचने वाली बात है केवल धैर्य देने वाली बात है श्री कृष्ण के वचन पर भी जब विश्वास नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने बेद जी को आगे कर दिया कि तुम इनको समझाओ जी ने खूब घुट्टी पिलाई कि ईश्वर की इच्छा के अलावा किसी का काम को, कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है करतुमा करतुमा निशा करतुम सर्वसमर्थ है परंतु तो इतने पर भी संतोष नहीं हुआ वे शास्त्र में तो सब तरह की बात है कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है ये बात भी है और शास्त्र साथ ही साथ में शास्त्र यह भी कहता है ऐसा करो ऐसा मत करो इसका मतलब है कि हमारी अपनी भी कही न कहीं ना कहीं कर्तृत्व तो है तो उनको संतोष नहीं हुआ तब तो अंत में श्री कृष्ण ने यह उपाय सोचा कि इनको तब तक संतोष की प्राप्ति नहीं होगी युधिष्ठ को के क्लेश की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि ये भीष्म पितामह इनसे नहीं कह देंगे और जब भीष्म पितामह के पास में गई तब भीष्म पितामह ने जब ये कहा कि युधिष्ठिर एक बात समझ ले कृष्ण कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं ये जो कहते हैं उस पर बहुत विश्वास मत करना तू नहीं कर रहा है कर भी नहीं कर रहा है तू विश्वास ये जो करते हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं ये इनकी स्थिति भी है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं यदि ये चाहते परंतु इनकी जो कहना करना और इच्छा करना इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा प्रबल वस्तु है वो है इच्छा करना इनकी इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो अधर्म का नाश हो और धर्म के रूप में तुम्हारी स्थापना हो यह इनकी इच्छा थी अन्यथा महाशिष जी काय को तो पांडवों को जुआ खिलवाते और काय को उसमें हराते पहले से ऐसा काम नहीं करते इनकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था परंतु स्वयं शांत दूत बनकर के भी कौरवों की सभा में गए और कौरवों की सभा में जाकर के और एक मिशन लेकर के गए और कृष्ण कोई मिशन लेकर के जाए वो मिशन फेल हो जाए ये क्या संभव है परंतु तो इनका मिशन फेल हो गया ये शांति दूत बनकर के गए परंतु तो शांति स्थापित नहीं कर सके और मिशन असफल हो गया वापस लौट करके आए वो महाभारत का युद्ध हुआ इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है ये जो चाह रहे हैं वो बड़ी बात है अतः इनकी इच्छा के ऊपर साधक को सब कुछ छोड़ देना चाहिए हर इच्छा बलिए सी इस बात को ही कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए इसलिए ये महाभारत का युद्ध तुमने नहीं किया है इन्होंने तुमको माध्यम बना करके पृथ्वी के भार को उतारना इनका लक्ष्य था इसलिए इन्होंने महाभारत के युद्ध को कराया और पृथ्वी के भार को दूर किया है तुम अब राज्य के ऊपर बैठो श्री परिचित महाराज राज्य के ऊपर बैठे परंतु मन में कहीं अवचेतन में अनकॉन्शियस माइंड में तो ये बात थी कि हाय मैंने अपने बंधुओं का वध किया है गुरुजनों का वध किया है युद्ध में अच्छा नहीं हुआ कोई पुण्य कर्म करूं और शास्त्रों से पूछा तो जो सोमवती अमावस्या है उसकी बड़ी महिमा ऋषियों ने पुराणों में वर्णन की गई तो ये प्रतीक्षा देखते रहे कभी 36-37 वर्ष का राज्य था 36 वर्ष का राज्य है युधिष्ठिर का महाभारत के बाद में भी कृषि के अंतर्धान होने के बाद में फिर ये वन को पधारे हैं तो ये प्रयास करते रहे कि कभी सोमभोति अमावस्या आए और उसमें मैं दान करूं परंतु युधिष्ठिर के राज्य में 36 वर्षों में एक बार भी सोमवती अमावस्या नहीं आई और बड़े दुखी हो गए अंत में युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या को शाप दिया कि हम तुम्हें इतनी देर इतनी बार बुला रहे हैं तुम नहीं आ रही हो कभी ऐसा योग नहीं पड़ रहा है जाओ कलयुग में तुम बार बार आओगे कोई तुमको पूछेगा नहीं की। <laughs> तो कलयुग में तो खूब आ रही है <laughs> पता <पत्थी> नहीं <दिने> <laughs> तो सोमवती अमावशा को शाप दिया कि कलयुग में तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं देगा तुम तुम्हारी तरफ परंतु महिमा इतनी ज्यादा है इसलिए ये अद्भुत वस्तु है श्री सोमवती अमावसा के उपशी श्री यमुना जी तो आज इतनी कृपा कर रही हैं कि जहा हम श्री वृंदावन के स्वरूप को बिगाड़ा श्री यमुना जी चिन्मय जल के द्वारा वहां आकर के भी उस सारी प्राकृतिक और मल को कहीं दूर कर रही हैं और उनको पवित्र करती हुई कृपा करके विराजमान है और श्री का जो चिन्मय स्वरूप है उस चिन्मय स्वरूप का को कहीं प्रकट करना चाहती हैं और जो अः कलु के जीवों ने जो कहीं दोष स्थापित किए हैं वे कृपा करके इतनी कृपालु हो रही हैं कि कृपा होकर के कृपा करके जीव उनके पास में आए उसकी अपेक्षा वे जीवों के पास में जा रही हैं बोलो श्री यमुना महारानी की जय बड़ी वाली कृपा है श्री यमुना जी की अः व्यावहारिक तो बड़ी असुविधाएं हैं परंतु तो अब असुविधा होते हुए भी कहीं ना कहीं ये जरूर भावना है कि जो चिन्मय जल है उस चिन्मय जल के सीधे संपर्क के द्वारा एक विशाल जो पवित्रिकरण है वो पवित्रीकरण श्री यमुना जी करती हुई विराजमान हो रही है श्री प्रियालाल की जो रूप माधुरी वो ही जीवन का परमपरम लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि किसी के हृदय में दो चीजें हैं एक तो ये जो लीला है ये लीला श्री प्रिया लाल के बिहार की लीला ये उनकी स्वस्वरूप में लीला है यह विचार और उसकी दिव्यता का विचार और दूसरा तुम एक तो महत्व ज्ञान और दूसरी बात जिसके हृदय में यह भाव है कि स्वस्वरूप में श्री प्रियालाल लाल जहां अपने माधुर्य का पूर्ण प्रकाशन कर रहे हैं उस पूर्ण प्रकाशन के समय मैं उनकी सेवा करूं वो सेवा मिलेगी मंजरी भाव से उस मंजरी भाव को मैं धारण करूं ये दो भाव हैं तो उस व्यक्ति को श्री राधा सुधानंदी जैसे श्री संकल्प कल्पतुम जैसे उत्कल जैसे जो श्री नुकुंज मंदिर सेवा के जो ग्रंथ हैं उनको अवश्य श्रवण करना चाहिए शर्त दो ही हैं हमारी अधिकार संपत्ति दो ही वस्तुओं से है कि एक तो उस लीला की दिव्यता का हम विचार करें और यह विचार करें कि ये लीला श्री प्रभु की स्वस्वरूप में लीला है और ये इसमें उनकी माधुरी भगवत्ता का पूर्ण प्रकाशन हुआ है भगवत्ता का पूर्ण प्रकाशन हुआ है इस बात का एक तो विचार किया जाए और दूसरी बात ये कि ऐसी पूर्ण लीला जहां स्वस्वरूप में लीला हो रही है क्या उस लीला में मुझे प्रवेश की प्राप्ति होगी ये कहीं उत्कंठा तो यदि लीला के प्रति श्रद्धा और सेवा करने की भावना ये दो क्वालिटीज हैं तो एक साधक का कैंडिडेटचर है इस लीला को श्रवण करने का वो लीला इस लीला को आनंद पूर्वक वह श्रवण कर सकता है और ये लीला उसमें योग्यता अपने आप उत्पन्न करेगी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पुराने जो संस्कार हैं वे पुराने संस्कार उस लीला में कहीं लौकिक ताकत दर्शन करने लगते हैं और ये समझते हुए भी कि लीला चिन्मय है हम उस लीला को कहीं प्राकृत मानते हुए उस प्राकृत का सब्लिमेशन मानते हैं उदात्तीकरण मानते हैं यह लीला ट्रांसिडेंडल है सबलिमेशन नहीं है यह एक बात स्थापित करना चाहते हैं कि श्री प्रियालाल की जो लीला है वह चिन्नई लीला है यह स्वस्व रूप में लीला है यह किसी प्राकृत लीला का किसी पैशन का सबलिमेशन नहीं है उदातीकरण नहीं उदातीकरण करने में सब्लिमेट करने में किसी चीज को ज्यादा महत्वशाली और उसको पवित्र जैसा बनाना सब्लिमेंट करना एक अलग चीज है और ट्रांसीडेंटल होना एक अलग चीज है यह डिस्क्रिमिनेशन की एक लाइन यदि नहीं है तो हम इस लीला को पहले समझेंगे प्राकृत प्राकृत जैसी देखेंगे फिर प्राकृत जैसी देख करके उसमें उदाकरण लाकर के उसमें महिमा स्थापित करके फिर उस लीला को में जो कमजोरी आई है जो गंदगी और मन की गलीचपन आया है मन का जो मेल आया है उस मेल को दूर करने का प्रयास करेंगे परंतु ये सही एटीट्यूड नहीं है सही प्रवृत्ति नहीं सही प्रवृत्ति यही है कि इस लीला को हम चिन्मय समझें इस लीला को कहीं प्योरिफाई करना सब्लीमेंट करना ज्यादा उदात्तीकरण करना ये प्रयास न करके इस लीला को हम चिन्मय ही समझें हमारी अपने कुसंस्कारों के कारण हमारे अपने अनुभव कहीं रिफ्लेक्ट होंगे कहीं प्रतिबिंबित होते हैं उसमें और ऐसी स्थिति में हमको सदा सदा ये सावधान रखना चाहिए ये प्रयास करना चाहिए कि ना ये जो हमारा अपना पैशन कहीं इन लीलाओं में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी अपनी जो वासनाएं इन लीलाओं में जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं और उसमें हम अपने जैसा कहीं देख रहे हैं प्रियालाल की शिवप्रिया जी की माधुरी में श्यामचंद्र का प्रिया जी के साथ में जो मिलना उसमें प्रिया जी का शाम सुंदर के साथ में मिलना इनमें जो हम अपने भावना अपने संस्कारों को जो कहीं प्रतिबिंबित देख रहे हैं वो प्रतिबिंबित देखना उचित नहीं है वो लीला चिन्ह में है परंतु वे संस्कार कहीं ना कहीं आ तो रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए उनको दूर करने का उपाय है सरल उपाय है वो ये के ये विचार किया जाए एक बात आधार रूप में कहीं मन में बैठा ही जाए तो फिर ये विचार आना बंद हो जाएगा अपनी दमित वासनाएं अपनी जो सरप्राइज डिजायर्स हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है वो होना बंद हो जाएगा यदि इस बात को विचार कर ले कि श्री प्री, दो चीज का विचार कर लें एक तो प्रिया और लाल दो वस्तु अलग अलग नहीं एक बात और दूसरी बात यह प्रियालाल तो अलग अलग वस्तु तो नहीं है और दूसरी बात जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है ये कि श्री प्रियालाल के शरीर और आत्मा ये दोनों एक है तो कंसंट्रेट करना इस लीला की मधुर लीला को श्रवण करते समय जो अपने ध्यान को केंद्रित करना है वो केंद्रित ये करना है कि प्रिया दो चीजों पर कि प्रिया लाल अलग अलग दो वस्तु नहीं है केवल आस्वादन करने के लिए वे एक से दो हुए और दूसरी बात ये कि हमारे शरीर और हमारी आत्मा ये दो चीज अलग अलग हैं हमारी डेजिग्नेशन उपाधि और हमारी सोल ये दो अलग अलग वस्तु हैं पंत भगवत स्वरूप में सोल और डेजिग्नेशन ये दो अलग अलग वस्तु नहीं उपाधि और उपाधि दो अलग अलग वस्तु नहीं है इसलिए ये लीला कभी भी कामयी लीला हो ही नहीं सकती है जहां आत्मा और शरीर को अलग माना जाता है वहां किसी दूसरे उपाधि दूसरे शरीर से अपने शरीर की तृप्ति और अपनी इंद्रियों की तृप्ति लक्ष्य होता है उसका नाम है काम तो काम में पैशन में हमेशा दो चीज है कि जो रिसोर्स है वो भी कोई देह है और उस देह के द्वारा एक देह के द्वारा दूसरे देह को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है तो काम में जो अंतर है काम का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो यही है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है काम का कि उसमें किसी देह के द्वारा देह की तृप्ति हो रही शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहा हूं यदि देह नहीं है तो हमारी जो सेंसेस हैं, उनका ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा रिसोर्स का कोई देह चाहिए अपोजिट सेक्स चाहिए रिसोर्स का कोई देह चाहिए और उस देह के द्वारा हम अपने देह को कहीं तृप्त करना चाह रहे हैं मूलत तृप्ति हो रही है देह की सवॉर्डिनेटली देह के साथ साथ मन कहीं तृप्त हो रहा है कुछ देर के लिए पंत तो उसके साथ में आत्मा कहीं नहीं जुड़ी हुई है परंतु तो यह हुआ काम फिर है फिर कि किसी देह की रिसोर्स के द्वारा जो भोगता है उसके देह का कहीं तृप्ति की प्राप्ति हो रही है और उस मूलतः तृप्ति हो रही है इंद्रियों की सेंसेस की और सेंसेस के साथ में क्योंकि मन जोड़ा हुआ है इसलिए मन जुड़ने पर मन की भी कुछ देर के लिए त्रुप्ति होती है पंत उस त्रुप्ति के होने पर भी अंत में दो चीज क्योंकि आत्मा उसके साथ में नहीं जुड़ी हुई है इसलिए दो चीज काम के साथ में रिएक्शन में सामने आती हैं एक है रिपेंटेंस पश्चाताप और दूसरा है डिस्गस्ट तो काम का जो परिणाम है पैशन का जो परिणाम है वो कही न कहीं ना कहीं डिस्गस्ट ग्राम अंत में और वो कहीं रिपेंटेंस हाय ये क्या कर बैठे ये पश्चाताप इन में ही कहीं परिणत होने वाला है जबकि श्री प्रियालाल की जिस लीला का वर्णन कर रहे हैं इसमें ये दोनों चीजें कहीं दूर दूर तक नहीं ऐसी स्थिति में श्री प्रियालाल की जो लीला है उस प्रियालाल की लीला में प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता और आनंद की अनुभूति है यदि ये पैशन होता तो रिपेंटेंस होनी चाहिए थी यदि ये पैशन होता तो वहां डिस्गस्ट होना चाहिए था घृणा होनी चाहिए थी परंतु तो श्री प्रियालाल की लीला में और रसिक के रसिक जनों के हृदय में भी ये दोनों चीजें कहीं दूर दूर तक कहीं छूती भी नहीं न कहीं रिपेंडेंस है और न कहीं है, घृणा और पश्चाताप ये दो भावना कहीं दूर दूर तक नहीं है बल्कि नित्य नव नव उल्लास है और नव नव जो उल्लास है वो उल्लास इसलिए है कि यहां शरीर का संबंध नहीं है यहां पर जो कुछ भी संबंध है वो सोल का है प्रियालाल के श्रेयंग में कभी भी आत्मा और देह इनका भेद है ही नहीं इसलिए वहां आत्मा का जो आनंद है उस आत्मा के आनंद को प्राप्त किया जा रहा है दो इसलिए हुए वे प्रियला दो इसलिए हुए कि जो स्वरूप आनंद है उसकी अपेक्षा प्रकट आनंद ही अर्थक कारक होता है अग्नि तो में है परंतु तो प्रकट अग्नि कार्य करेगी जो स्वरूप अग्नि है वो कार्य नहीं करेगी अग्नि तो इसमें भी है पत्थर का एक टुक है पेपर बेट है इसमें भी अग्नि है परंतु इस अग्नि के ऊपर यदि एक हजार वर्ष तक प्रेशर खोकर रखा जाए तो खिचड़ी पकेगी नहीं दाल सीजेगी नहीं प्रकट अग्नि काम करेगी जो स्वरूप अग्नि है वो स्वरूप अग्नि काम नहीं करेगी इसलिए श्री प्रियालाल दोनों श्री श्याम सुंदर वो परतत्व सचुत आनंद है स्वरूप अग्नि स्वरूप है आनंद स्वरूप है परंतु आनंद से काम नहीं चलेगा उसे प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए एक से दो स्वरूप धारण करने पड़ेंगे स एक और रमते द्वितीय इच्छा अतः एकम ज्योति अब उद्वेधा राधा माधव संगीतम एक ही जो ज्योति है वो राधा माधव संज्ञा होकर के विराजमान हुई इसलिए जब प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए वे श्री प्रियालाल दो स्वरूपों में श्री विश्वानंद ने अश्री श्री नंदन होकर के जब निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी होकर के वे विराजमान होते हैं और अपनी ही इच्छा शक्तियों को वे अनेक अनेक सखियों के रूप में जब प्रकट करते हैं अपने ही देह को धाम के रूप में विराजमान करते हैं तो जब एक तत्व तो चार रूपों में कहीं विद्यमान होता है प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु प्रिया लाल सहचर्य और वृंदावन इन चार रूपों में जब वह अपने आप को प्रकट करता है तो इन चार रूपों में प्रकट करने पर उस आनंद का प्रकट आनंद रूप में अनुभूति होती है स्वरूपानंद के रूप में नहीं बल्कि प्रकट आनंद के रूप में उसकी अनुभूति होती है प्रकट आनंद में जो फल की प्राप्ति है जो महामहान आनंद की प्राप्ति है वह स्वरूपानंद में ब्रह्मानंद में स्वरूप आनंद में परमात्मा आनंद में वह अनुभूति की प्राप्ति नहीं है इसलिए वेशी प्रियालाल स्वस्वरूप में उस आनंद को जो स्वरूपानंद था उस स्वरूपानंद को प्रकट आनंद के रूप में स्वयं आस्वन करने और उसके द्वारा भक्तगणों को भी कहीं अपना जो निज अधिकारी वर्ग है उसको भी आनंदित करने के लिए चार स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं प्रियालाल सहचरी और वृंदावन तब वह आनंद परिपूर्ण रूप से प्रकट होता है अतः प्रियालाल का जो विलास है जब भी हमारे अपने पुराने संस्कार प्रियालाल के विलास का दर्शन करके कहीं बीच में बाधा डालने के लिए आते हैं अधिकार तो हम में है हमें प्रियालाल की महिमा का भी पता है हम में यह भी अभिलाषा है गुरुजनों की कृपा के द्वारा कि मैं श्री प्रियालाल की नुकुंज मंदिर में सेवा करूं मंजरी भाव से सेवा करूं श्रीमन महाप्रभु ने मंजरी भाव को प्रदान करने के लिए ही अपनी अंतरंग अभिलाषा के रूप में तृतीय अभिलाषा के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया था तो महाप्रभु का अवतार वह मंजरी भाव भावोल्लास प्रदान करने के लिए हुआ और वो भावोल्लास मुझे मिले इसकी कहीं हमारे हृदय में ग्रीड भी है डिजायर भी है तीव्र डिजायर भी है अभिलाषा भी है उस तीव्र अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए हम श्रवण कर रहे हैं परंतु तो हमारे अपने पुराने जो संस्कार हैं उनका इंपैक्ट ऐसा है कि वो इस लीला में बार बार कहीं बीच में बाधा डालने के लिए उपस्थित हो जाते और हम अपने उन दुसंस्कारों को कहीं इस लीला में रिफ्लेक्ट कहीं प्रतिविंबित होते हुए देखने देखने लग जाती हैं उस समय साधक का यह कर्तव्य है कि वह सावधानी से यह विचार करे कि यह जो लीला है यह काम नहीं है काम नहीं है क्यों क्योंकि काम क्यों में एक रिसोर्स देह के द्वारा जो भोक्ता का शरीर है वह इंद्रियों का सुख चाहता है और सबोर्डिनेटली इंद्री के सुख के साथ में मन का सुख भी कुछ देर के लिए प्राप्त होता है परंतु वो मन का सुख जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही रिपेंटेंस और डिस्गस्ट ये दोनों वस्तुएं आ जाती और सारे काम की अंतिम परिणति जो होती है वह दुख में होती है वह नरक में होती है और वो अंत में ले जाकर के हमको नीचे डालने वाला होता है जबकि यहां ऐसा कहीं दिखता ही नहीं है यहां श्री प्रियालाल में नित्य नित्य नूतनता है जब भी प्रियालाल देखते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो नित्य नूतन करके नव वृंदावन नर नव सखी नवलाल इनका दर्शन करते हैं इसलिए ये लीला कहीं भी इंद्री के सुख के लिए नहीं है एक बात फिर ये लीला सबलिमिनेशन भी नहीं है कि हमारी जो दमित बासना है सप्रेस डिजायर्स हैं यदि आधुनिक भाषा में बोलूं तो हमारा जो फ्रायड है वो कहीं सबलिमिनेट होकर कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा भी नहीं ये जो भ्रष्ट विचारक हैं जो इस तत्व को सिद्धांत को नहीं जानने वाले हैं वे ये कहते हैं कि काब्य के माध्यम से सप्रेस डिजायर्स को सब्लिमेट किया जा रहा है उदात्तीकृत किया जा रहा है परंतु तो तत्वतः कहीं भावनाओं का उदात्तीकरण नहीं है उनको कहीं अपग्रेड नहीं किया जा रहा है बल्कि वो वस्तु ही बिल्कुल अलग है प्राकृत वस्तु जो मेटीरियल है उसका सब्लिमेशन नहीं है बल्कि वो वस्तु अपने आप में ही कहीं बिल्कुल अलग होकर के विराजमान हैं और वह स्वस्वरूप में श्री प्रिया लाल क्रिया कर रहे हैं अलग इसलिए है कि हमारे शरीर में शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तु हैं जबकि भगवत स्वरूप में देह देही विभाग नहीं है भगवत संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब एक होकर के विराजमान ऐसी स्थिति में श्री प्रिया लाल उनके देह भले दिखते हैं परंतु वे देह इंद्री नहीं है वे प्राकृत नहीं है बल्कि वे देह सबके सब चिन्ह होकर के विराजमान हैं और लीला का प्रकट आस्वादन करने के लिए स्वरूप आस्वादन के लिए नहीं बल्कि प्रकट आस्वादन करने के लिए श्री प्रियालाल इस विलास को निज स्वरूप में श्री निज वृंदावन में निज देह रूप वृंदावन में श्री प्रियालाल इस विलास को प्रस्तुत करते हुए विराजमान है इसलिए यदि कृष्ण लीला को श्रवण करने के कर, करते समय इन मधुर लीलाओं को श्रवण करते समय कभी पुरानी वस्तुएं हमारे अपनी सपरे डिजायर्स हमारी अपनी दमित वासनाएं कभी प्रतिबिंबित होने लगे तो उनको सावधानी पूर्वक ये विचार करके बचाना चाहिए कि श्री प्रिया का ये जो विलास है ये आत्मा का विलास है उनमें आत्मा और देह इनका भेद नहीं है ये चिन्ह विलास है इस विलास के द्वारा केवल किसी इंद्री की तृप्ति नहीं है किसी देहरूपी रिसोर्स के द्वारा जो यूजर है वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति मात्र नहीं कर रहा है बल्कि वहां आत्मा का जो आनंद है उसको कहीं अधिक मैनिफेस्ट करते हुए वो अधिक प्रकाशित होते हुए वह आस्वाद्ध बन रहा है उसको अति प्रकाशित करने के लिए यह लीला का प्रकाशन किया जा रहा है यह विचार करना चाहिए और दूसरी बात ये कि यदि काम में ही लीला होती तो काम से तो हम छुटकारा चाहते हैं भाई उसने तो परेशान कर रखा है हम लोग क्या उसके ही ग्रेटिफिकेशन के लिए हम यहां आएंगे क्या तो विक्रीरतम ब्रजवधुदम चितोशोणिया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग स्वप्न हो त्य धीरा हृदय के जो रोग हैं काम क्रोध उनको कृष्ण लीला दूर करने वाली है ये उनको इंफ्लमेट नहीं कर रही है उसका उद्दीपन नहीं कर रही है बल्कि यह उस लीला को दूर करने वाली उस काम की वासना को दूर करने वाली होकर के विराजमान है और इसका जो अंत में जो आउटपुट निकलेगा जो फल निकलेगा वह फल कहीं कामना वासनाओं को दूर करना है हृदयों को दूर करना है भक्ति के प्रभाव से इस लीला के श्रवण के प्रभाव से हृदय की जो कामना वासनाएं हैं वे कामना वासनाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी इसलिए भक्तिम पराम भगवती का जो प्रयोग किया ये का प्रयोग पाष्पाठिल का जो प्रयोग हुआ है वो यह दिखा रहा है कि प्रेम की प्राप्ति पहले हुई और प्रेम की प्राप्ति पहले होने के बाद में प्रेम के प्रभाव से जब ये दिमाग में बात घुसेगी कि ये प्रियालाल शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तु नहीं है इनके आत्मा ही इनका शरीर है और प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वरूपानंद में आनंद नहीं है जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं है प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए ये एक से सदा दो होकर के सदा चार होकर के ये विराजमान है और लीला बिहारी होकर के सदा विराजमान है कोई नए बने हो सो बात नहीं है मायरी सहजी जोड़ी प्रकट भाई जो रंग की गौर शाम घन दामनी जैसे पहलोहती अजहू आगे हु, है, है न करे है तैसे ये सहजी जोड़ी है सहज जोड़ी का तात्पर्य है कि जगत की जितनी भी जोड़ी है वे जो किसी न किसी के द्वारा मिलाई गई है परंतु ये जो जोड़ी है ये किसी के द्वारा मिलाई हुई नहीं है ये सहज जोड़ी है सहज जोड़ी का मतलब प्रेम भी सहज है जोड़ी भी सहज है और उनका प्रेम भी सहज है यह प्रेम किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे घटक हेतु तो फैक्टर के कारण यह प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि ये सहज होकर के विराजमान तो जब भी शिव की लीला का दर्शन करें और कभी हमारे पुराने दमित वासनाएं कहीं अवचेतन में आए अर्धचेतन में आए अवचेतन से निकल करके जैसे ईगो कहीं कम हुआ तो जो कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कोठरी में जो दमित वासनाएं कैद पड़ी हुई हैं वे कहीं निकल करके कहीं सप्लीमेंट होकर के कहीं सामने आ रही हैं ऐसा नहीं है उदातीकृत होकर सामने आ रही हैं ऐसा नहीं है बल्कि ये यो ये जो लीला है ये लीला स्वरूपतः कोई परम परम अद्भुत लीला हो करके विराजमान है स्वरूप की लीला है इसलिए ये काम नहीं है और इसको हम किसी आर्गूमेंट के द्वारा ये काम नहीं है इसको सिद्ध कर सकते हैं पहला आर्ग्यूमेंट है कि यदि यह काम होता लक्ष्मण की जय यदि यह काम होता तो, तो डिस्गस्ट होता काम होता तो रिपेन्टेंस होती तो नहीं हाँ पर रिपेन्टेंस है ना यहां पर है। यहां से ग्रेटिफिकेशन जो है वो इंद्रियों का ग्रेटिफिकेशन है नहीं सेंसेस का ग्रेटिफिकेशन है नहीं बल्कि आत्मा का ही परम परम आनंद प्राप्त हो रहा है इसलिए ये लीला विशुद्ध रूप से आत्म तत्व जो परतत्व है उसकी स्वस्वरूप में लीला है सब्लिमेशन भी नहीं है सब्लिमेशन कोई जो प्राकृत वस्तु है मेटेरियल जो वस्तु है उस मेटेरियल वस्तु का उदात्तीकरण होता है ये मेटेरियल है नहीं ये ट्रांसिडेंटल है इसलिए सबलिमेशन भी नहीं है तो ये है, ना ये पैशन है न पैशन का सब्लिमेशन है बल्कि ये ट्रांसडेंटल जो वस्तु है उसका ट्रांसेंडल जो फैक्टर्स हैं उनका अत्यंत अत्यंत मैनिफेस्टेशन है ये अत्यंत स्पष्ट उसकी उसका प्राकट्य है और स्पष्ट रूप में जो आस्वाद की प्राप्ति होती है वो स्पष्ट आस्वाद ही अर्थक क्रिया कारक और उपकारक होता है अन्यथा वो किसी दूसरे का उपकार नहीं कर सकता है इसलिए शिव प्रियालाल स्वस्वरूप में लीला कर रहे हैं और उनकी लीला के द्वारा सारा जगत उपकृत हो रहा है परंतु तो जगत के लिए लीला नहीं है यह लीला है उनके अपने स्वरूप में ये साइमल्टेनियसली यह जगत का भी उपकार कर रहा है साइमल्टेनियसली यह अन्य जो सखीगण हैं परकर की उनका भी वृंदावन का भी उपकार करते हुए विराजमान है ये लीला श्री प्रियालाल की स्वस्वरूप में लीला है बोलो श्री मदन मोहनलाल की जय इस पृष्ठभूमि के साथ अपने चित्त को कहीं एकाग्र करते हुए श्री एक सौ चौदहव श्लोक दो श्लोक उस दो सौ श्लोक में कह रहे हैं दिष्ठ राधाकेमिषमित नागरमणि तया वेल तम ललित लंगकलया कौ सपद पतता मूर्छित नाम आश्वस्युशोचे निश दिशा दासी कह रही है कि हाय मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला इसी बात का मैं अनुशोचन कर रही हूं मुझे एक सौभाग्य मिलना चाहिए था कोई सौभाग्य क्या है उसको आगे बताएंगे कि मुझे यह सौभाग्य मिलना चाहिए था परंतु हा मुझे सौभाग्य सव, नहीं मिला हे श्री किशोरी जो यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो आपकी कृपा के बल पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा क्या सौभाग्य कब वो अवसर मैं देखूंगी कि नीला शक्ति के वशीभूत होकर के श्री श्याम सुंदर भी विराजमान है तुम भी विराजमान हो जो प्रकट आनंद है वह प्रकट आनंद ही भगवान की सारी शक्तियों में मुकटमणि है सचित आनंद इन सब में प्रधान जो शक्ति है वो शक्ति कौन सी है आनंद शक्ति आनंद शक्ति में भी प्रकट आनंद वह सबसे बड़ी शक्ति होकर के विराजमान वो आनंद इतना बलवान है कि श्री श्याम सुंदर स्वयं आप उस आनंद के बशीभूत हो जाते हैं आनंद का तात्पर्य है जो विशुद्ध सत्व सार उसके साथ में संधिनी जहां मिल रही है उसका नाम हुआ प्रेम प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप हुआ माधुना के महाभाव माधुना के महाभाव की समुद्र हैं श्री आधार जिनका एक अंश जीव के ऊपर गुरुदेव की कृपा के माध्यम से जीव के ऊपर कहीं प्राप्त होगा तो वो प्रेम माने आह्लादनी शक्ति आह्लाद सचित आनंद आनंद की शक्ति इतनी डोमिनेटिंग है वह इतनी प्रभावशाली है कि वो भगवान की जितनी भी शक्ति हैं उन सबों को अंदर थम लेती है अपने अधिकार में लेती रखती है आनंद शक्ति ही मुख्य होकर के विराजमान है। इसलिए श्री श्याम सुंदर श्री ब्रजलीला में प्रेम वह देता है और श्री श्याम सुंदर इनके खिलौने बन जाते हैं प्रेम के खिलौना दो, प्रेम करवावत खेल प्रेम के खिलौना है और प्रेम ही प्रिया लाल दोनों से खेल करवाते हुए विराजमान है तो भगवान की शक्तियों में दोबारा कहने भगवान की शक्तियों में आह्लादनी नामक शक्ति सर्वोत्तम है वह इतनी प्रभावशाली है कि श्री श्याम सुंदर भी आध्यात् आह्लादनी शक्ति के एक स्वरूप जिसको हम प्रेम कहते हैं उस प्रेम देवता के अधीन हो जाते हैं और प्रेम देवता के अधीन होकर के सखी भी प्रेम के अधीन श्याम भी और प्रिया भी अधीन रासोत्सव संप्रम गोपी मंडल मंडित पहले भी व्याख्या की जा सकती है कि रासो सब जो आनंद है वही सबसे ज्यादा प्रधान होकर के विराजमान है तो श्री श्याम उसके अधीन हो जाएं और अधीन होकर के श्री प्रिया जी का कभी श्याम दर्शन न करें तो उस समय श्याम की दशा क्या होती है कि अरिष्ठ राधां के श्री राधिका के चरण चिन्हों को न देख करके कभी श्री राधिका की गंध को निकुंज मंदिर से आते हुए न देख करके राधान के राधिका के चिन्ह श्री राधिका जहां जाते हैं वहां एक मयूरी मयूर एक मयूरी नृत्य करते मयूर मयूरी नृत्य करते हुए बिराजमान हो जाते हैं कलापनी नाम करके जो मयूरी है वो तो श्री किशोरी जी के संगी संगी लगी हुई जाती है तो मयूरी को न देख करके कभी सोरंग नाम करके जो हरण हरिणी है वे श्री प्रिया के पीछे पीछे जाते हैं साथ जाते हैं प्रीति होती है अब श्री प्रिया जी के भी नेत्र हरिण सरी के और हरिणी के नेत्र भी हरिण सरी के इसलिए हरिणी प्रिया जी के नेत्रों को देख करके आकर्षित होकर के प्रिया जी के साथ ही साथ जाती है तो जहां प्रिया जी जाती हैं वहां पर वो सोरंगी हरिणी वह भी पास में रहती है और श्याम सुंदर को पता लग जाता है तुरंत ओहो प्रिया इस नुकुंज में विराजमान तो मयूरी को देख करके मृत को देख करके कविशिव प्रिया के चरण चिन्ह को देख करके छत्रास ध्वज बल्य पुष्प बलियम पद्म रेखाकुशम अर्धेन्दुम चवम चाम मनया शक्तिम गम बेदी कुंडल मत्स्य पर्वत सभ्यम पदम ताम रा चरण चिन्ह को देख करकेश पहचान जाते हैं शिवप्रिया जी इस प्रधारी है तो अगस्तवा राधां के शिवप्रिया जी की गंध कभी नहीं मिल रही है कभी चरण चिन्ह नहीं मिल रहे हैं कभी सुरंगी हरिणी नहीं मिल रही है कभी कलात्नी मयूरी नहीं मिल है इन चिन्हों को कभी श्री प्रिया जी के जो वार्ता है उन वार्ता चर्चा उनके स्वर श्याम श्यामचुंदर के कांग में नहीं पड़ रहे हैं जो वृक्षगण है वो वृक्ष जो पशु पक्षी हैं वृंदावन के तोता में ना वो जयती जयती कहकर के श्री राधिका की वृंदना नहीं कर रहे हैं तो उनको न देख करके श्री श्यामचंदर एकदम व्याकुल हो जाते हैं तो अध श्यामचुंदर श्री राधिका का दर्शन करने के लिए गए और राधिका का दर्शन नहीं किया निमिष नागर मणिन एक क्षण के लिए भी दर्शन नहीं हुआ तो श्री श्यामचुंदर व्याकुल हो गए नागर मणिन तया वेलन ललित ललता अनंग कलया